प्रारथ कर्म का भोग ज्ञानी करता है अज्ञानी करता है दोनों करते, करते। केवल ज्ञानी जानता है क्लेश नहीं धैर्य को भोग कर लेता है और अज्ञानी क्लेश को प्राप्त करता है उसमें दे दिया मार्ग में चलने वाले दो ये जानता है तो शीघ्र चल जाता है सुख से रहता है का नहीं जान करके दीन धीओ करके वही रह जाता है इथम उपादितम आत्मचे बीजानियायमस्मी पुरुष पुरुषः ये पुरा श्लोक मंत्र की व्याख्या प्रकार में तो मंत्री पूर्वार्ध्या के अर्थ को अन्वाद करते हुए फल प्रदर्शनपरम उत्तरार्धम अवतार आत्मा चेदीजानियायसमी पुरुष विपूर्वाधे उसका फल है किमिच्छन कस्ते का मैं शरीर मन संज्वरित तो पूर्वाधार्थ अनुवाद करते हुए उत्तराध है फल प्रदर्शन पर कर उसका अवसर करते व्याख्या करने के लिए साक्षात साक्षात्ता सम्य साक्ष्य गवि पर्य बाधित कस्य कस्य गोविपर्यय किमित्छन कस का शरीरमु संज्जरेतर साक्षात्ता आत्मा दियात आत्मा साक्षात्त आत्मा भी य जिसकी बुद्धि साक्षात्त आत्मा है जिस बुद्धि के द्वारा आत्मा साक्षात्कार किया गया वो बुद्धि होगी साक्षात्त आत्मा, आत्मा धी साक्षात्त आत्मा जिस बुद्धि, जिसकी बुद्धि के द्वारा साक्षात्कृत आत्मा का साक्षात्कार हो गया इस पुरुषों सम्यक सम्यक साक्षात्कार हुआ अभिपर्य बाधित विपर्य उसका नहीं रहेगा विपर्य को द्वारा बाधिता नहीं होगा विपर्य को द्वारा बाधिता नहीं होगा किमिच्छन इच्छन इच्छा करते तो हुए वस्तु क्या है किसकी इच्छा करेगी और कस से काम आये इच्छा करने वाला भी कौन रहा इच्छा का विषय नहीं इच्छा का करता भी नहीं शरीर में शरीर के पीछे अपने दुखी क्यों होगा टीका मैं सम्यक साक्षात कृत साक्षात्ता आत्मा यया साक्षात्ता आत्मा यया पहले भौवरी करना साक्षात्ता आत्मा, आत्मा और साक्षात्ता आत्मा धीर यश्य फिर भौवरी करना सादृश्य धीर ये सादृशिक साक्षात्ता आत्मा धीर यश्य जिसकी बुद्धि साक्षात्ता आत्मा है अतः जिस बुद्धि के द्वारा साक्षात्ता होगी आत्मा वो बुद्धि होगी साक्षात्ता आत्मा ऐसे बुद्धि वाले पुरुष है साक्षात्ता आत्मा ऐसे ज्ञानी अभिपर्य बाधित विपर्य के द्वारा बाधित नहीं होगा विपर्य न बाधित है नय बाधित है अभिपर्य बाधित विपर्य क्या है विपरीत विपरीत न है देहादम तो बुद्धि देहाद में अहम बुद्धि देहाद में अहम बुद्धि के द्वारा बाधित नहीं होगा ज्ञानी यदि अभिपर्य बाधित उभयम हेतु गर्भित साक्षात्कृता आत्मधि और अविपर्य बाधिता दोनों विशेषण है आगे के लिए हेतु गर्भ हेतु गर्भी तो हेतु ही गर्भ में जब साक्षात्ता आत्म ज्ञान हो गया तो फिर किसकी इच्छा करते हैं क्यों सारे के पीछे दुखी होगा और जो विपर्य से बाधिता नहीं होता है वो तो वो विपरीत भावना नहीं तो फिर किसकी कामना करे क्या इच्छा करे ये दोनों के लिए विशेषण हे कि है हेतु गर्भ किमिचन किसकी इच्छा करता हुआ कस से काम के पीछे होगा अस् मार्ध से तात्पर्य माया ये जो किमिचन कश्य का मैं उत्तरार्ध है उसका तात्पर्य कहते हैं भावा भावा जगन्मथ्यािप्त काम्य कामुक तोरभाव संताप्यम्य भावा तो तो जगन मिथ्या तो धी भावात जो ज्ञान हो गया हो गी। हो गी। जगत मिथ्या बुद्धि होगी होगी जगन मिथ्या तो धी भावात जगत मिथ्या जगत मिथ्यात्म तसे बुद्धि तसे सत्या जगत में मिथ्या तो बुद्धि हो जाएगी दृढ़ तो आक्षेप तो काम्य काम को काम्य कामना का काम विषय को कामना का करता दोनों का आक्षेप क्या कि कि कि नहीं। हो गया किम इच्छन कसे कामया किम इच्छा में किम शब्द है यहाँ प्रश्न नहीं है आक्षेप है किसकी इच्छा करेगा यदि आत्मा का साक्षात्कार हो गया अम अस्मित पुरुष आत्मा का साक्षात्कार हो गया सब जगत मिथ्या ऐसा निश्चय हो गया तो किम इच्छन किसकी इच्छा करेगा और कस से काम है काम न करने वाला भी कौन रहा ये आक्षेप है आक्षिप तो काम काम को आक्षेप जहाँ करेंगे वहाँ निश्चय भी तात्पर्य है कोई कहेगा मैं यहाँ भोजन कर लू तो यहाँ कहाँ भोजन करना यहाँ कहा मतलब यहाँ यहाँ नहीं करना है कहाँ करना मतलब प्रश्न नहीं कहीं प्रश्न के लिए किम होता है कहीं आक्षेप के लिए होता है तो यहाँ आक्षेप तो काम काम को काम्य और काम को इच्छा करने वाले दोनों का आक्षेप हुआ दोनों ही नहीं कह तो अभावी तो यदि काम्य वस्तु तो कुछ नहीं रहा कामना करने वाले कुछ नहीं रहा तो संताप रहेगा संतापमित संताप संता हो जाएगा निःस्ह दीप वत दीप जलते समय स्नेह तैल घृता दी है दीप जलता है तेल समाप्त हो गया तो शांत हो जाता है दीप इसी प्रकार काम्य और काम को दोनों ही नहीं रहे तो संताप नहीं रहेगा म्य कामुक काम्य कामको दं तो आक्षेप आक्षेप किया मतलब निराश कर दिया है ही नहीं तो निराकरण कारण महा काम्य और कामुक का निराकरण क्यों है जगन मिथ्यात्व जगत मिथ्यात्व बुद्धि हो गया है कि ब्रह्म से भिन्न स्व मिथ्या आए तो फिर काम्य वस्तु नहीं रहा काम करने इच्छा करने वाला भी नहीं रहा तथा किम इत्य अभावी काम्य काम को दोनों ही नहीं रहे तो संताप भी कैसे भी नहीं होगा कई प्रकार से काम्य काम को अभावे काम्य और काम को दोनों के अभाव होने पर संतापो संताप तो कामना निमित्त तो ही इच्छा के कारण वो नहीं होगा कारण अभाव काम्य वस्तु नहीं रहा और कामना इच्छा करने वाले भी नहीं रहा तो कामना कैसे होगी किस विषय का कामना कहा कामना कामना इच्छा के लिए विषय और करता जैसे ज्ञान है ज्ञान होने के लिए किसका ज्ञान है और किस आश्रय ज्ञान का आश्रय क्या तो तो है घटम जानामी तो ज्ञान तो तो तो तो का आश्रय में हो ज्ञान का विषय घट है और विषय नहीं और ज्ञाता है नहीं तो ज्ञान कैसे तो होगा और शुद्ध ब्रह्म है ज्ञान वो अलग है वो विषय निर्विषय है कामना हो कभी होगी काम्य हो, तो हो और कामना करने वाला हो कामना का करता नहीं और कामना का विषय नहीं तो कामना ही नहीं रहेगी कामना नहीं तो कामना निमित्त कामना निमित्त संताप का निमित्त है कामना इच्छा कामना यदि नहीं तो कारण अभाव कारण क्या है कामना दोनों के कारण के अभाव हो जाने से कामना नहीं होने से संताप नहीं होगा निस्नेह दीप वत साम्यज स्नेह रह संताप शांत हो जाए शांत नहीं होगा किमिश्न कश्य कामाए शरीर मन संजय शरीर के पीछे अपन क्यों सप्त होगा ये उत्तरार्थ का तात्पर्य अर्थ कहा कामया का। भावात कामना भाव काम्य और काम को का अभाव से होने से इच्छा का अभाव पहले अभी कहा अभी कहते काम्य के अभाव से कामना का भाव कहाँ दिखा गया क्विस्ट कहा लिखा गया गंधर्वपत्तने गंधर्व पने किंचन किंचन नैन्द्र जालि निर्मित जानन कामये किंतु काम जिहा सती सन्निधम गंधर्व गंधर्वपत्तने ऐलिका निर्मित जानन किंचित न कामयते गंधर्वपत्तने गंधर्व नगर मैं विशेष बना दिया दिखा दे जो जान लिया ईंद्रजालिका निर्मित इंद्रजाल जादूगर ने बनाया जानन ऐसे जानता हुआ किंचित न कामते किंचित न कामते कुछ किसी की इच्छा नहीं करता है जब जादूगर ने बनाया समझ लिया तो किसी की इच्छा करेगा किंतु ह, हसन एकदम जिहासती हंसते हुए इसको छोड़ देना चाहता चलो ये झूठा बनाया और जादूगर ने कुछ दिखा दिया तो उसको कौन इच्छा करेगा जो झूठा है हसन एकदम जिहास हाथों में छा चाहता है माया भी निर्मित पत्तने माया से बनाया गंधर्व नगर दिखता है उसमें स्थितम वस्तु जब समझेगा निर्मित जादूगर ने बनाया मायावीर ने बनाया जानता भाई इच्छा करेगा न काम क्या इच्छा नहीं करता न केवल हम कामना अभाव केवल इच्छा का अभाव इतना नहीं प्रत्युत हस्तवे को छोड़ना चाहता है एकदम अनुतम इतिहासन ये तो झुटा है ऐसा हस्ता हुआ जिहासती जिहासती का परित्यक् मिच्छ त्याग करना चाहता है हस्तव्य देने पर नहीं ले झुटा है दाष्टान्ति के योजी दृष्टान्त होगा गंधर्व नगर जादूगर ने बनाकर दिखा दिया तो झूठा समझ कर कोई ग्रहण करना चाहते नहीं करता चाह करना चाहता है तो देता है, दिखाते हैं ज्ञान होने के बाद किसी की इच्छा नहीं करेगा कामना कामनाभाव आपातरमणि पात रमणी ये सुव विचार ज्ज दोषदृष्ट्या जिहासतीम भोगेशु पापातरमणीसु ए... भोगेशु एवं विचारवान नान लज्जती किन्तु दोष दृष्टि इतना जिहास एवं विचारवान जो विचार करता है ये सब विषय दिखते हैं मिथ्या है झूठा है, है। ज्ञान होने के बाद पूरा सब में मिथ्या तो बुद्धि दृढ़ होगी देहादि जगत सर्वत्र और लगता है आपात रमणीय विचार के बिना केवल प्रतीति मात्र बड़ा सुंदर दिखता है प्रदर्शनी भी बनाते हैं। सेव केला आदि मिट्टी के लकड़ी का बनाकर बड़े सुंदर दिखता है जैसे दिखा सच मुझे फल दिखाने के लिए बनाते हैं। आपात रमणिय प्रतिदिन मात्र रमणीय भोगे एवं विचारवान, जो विचार करते हैं कि मिथ्या है केवल तो दिखता है कुछ नहीं इसमें सार, तो भोगे सुना अनुर अनुराग आसक्ति नहीं करता भोग किन्तु एक दो सदृष्टिहा दो सदृष्टि करता है ये मिथ्या है झूठा दोष दृष्टि करके छोड़ना चाहते त्याग करना चाहते है ए आपाते टीका में एवं आपातरमणी आपातरमणय का प्रतिमात्र बस विचार नहीं करके ऊपर ऊपर दिखते समय बड़ा आसार दिखता है भोगेशु भोग का विषय भुग्य भोग कर भोग का विषय विषय स्रक चंदन बनीता दे माला है चंदन वनिता स्त्री आदि ये सब जितने है सब जितने भोग्य वस्तु है सब एवं विचारवान जो विचार करता है कि आपात रमणीय रमणीय तो अनुसंधानवान ये आपात रमणीय केवल दिखता है वास्तव नहीं है मिथ्या है ऐसा विचार करने वाले न अनुरज्जती सपन दिशा जैसे सपने में दिखता है वस्तु नहीं जो ज्ञान हो जाता है दिखता है जागृत प्रपंच भी सपना है सपने तो में जैसे दिखता नहीं है वास्तव नहीं है मिथ्या है तो उसमें आसक्त नहीं करता है किंतु तो दोष और दर्शन है ना, परित्यक्त नित्यक्त मिश्रे दिखता दोष दृष्टिगर सोचना चाहते कुछ नहीं जुटा है का कारण क्या है देखो कारण दो सौ दृष्टि और जिहतर दोनों प्रश्नों का उत्तर देना वैराग्य का कारण क्या है से क्या है वैराग का कारण क्या है बैराग का स्वरूप है जिहास और पल भोग दीनता नहीं अधीनता दोष दृष्टि जिहासा पुनर्भोगीनता अधीनता दैन्य का अभाव ये वैराग्य का फलता दीन हो जाएगा वैराग्य अधीनता दीनता का अभाव विषय में दोष दृष्टि करने से वैराग्य होता है विषय में दोष दृष्टि ज्ञानी सब छोड़ना चाहता है दोष दृष्टि करके क्या दोष है जो अज्ञानी है और लगता है सब तो बढ़िया है और दोष क्या है बहुत अच्छा दिखता है सब कुछ सारे प्रपंच से क्या है तो था था है। के विषय दोषता विषय के दोष क्या है बताते हैं पहले धन सबको प्रिय होता है पर धन के लिए दिखाते है अर्था नाम जने क्ले तथे व परिपालने परिपालने न से दुख कंग दुख ना। ना। नाशे दुख्षं दे दुख्षं। दे दुख्षं। ना। ना जो रुपया कमाना चाहते हैं कौन नहीं चाहते करोड़ो करोड़ रुपया कमाने के लिए चाहते हैं ना नहीं, नहीं। मिल जाता सबको और था नाम अर्जन क्लेश अर्जन करने के लिए क्लेश कष्ट है लोग देखो कितने ठंडी है सुबह सुबह जा करके काम करते सीमेंट काम करते पानी सीमेंट मिला करके मकान बनाते काम करते हैं नहीं कहीं ट्रक आदि में लकड़ी पत्थर बड़े बड़े लकड़ी लोड करना पड़ता है उनको ठंडी गर्मी में कुछ विचार नहीं गर्मी ठंडी विचार करते चलते काम करने वाले करते हैं रिक्शा चलाने वाले खुली काम करने चलते तो और जो बड़े बड़े धनी लोग है वो नहीं समझ रहे हैं कि क्लेश तो नहीं है अभी उनको खाने के समय नहीं मिलता है इतने धन संपत्ति, व्यवसाय बड़े बड़े करोड़पति भी और रहते तो काम कुछ नहीं करेगी खाली बैठने वाले को भी समय नहीं मिलता है वो तो छोड़कर नहीं जाएंगे बैठ कर रहेंगे और तो बैठ करके जाएंगे तो खाने का समय नहीं मिलेगा बहुत खाएंगे देर में दिन का भोजन दो तीन बजे रात का के भोजन बाहर एक बजे करेंगे और भी देर करेंगे ऐसे करते हैं कभी खाने का समय नहीं मिलता है और परिश्रम करना पड़ता है बड़े बड़े बड़े व्यवसाय लोग भी परिश्रम करते हैं बैठकर देखो हिसाब करो बैठे बैठी रहे आपको बै, खाली बैठ कर रहो दिन में फिर भगवान का भजन करने के बैठा दो दस घंटा आठ घंटा बैठना कर रहे और वो उससे अधिक बैठ भी बैठते व्यवसाय करने वाले बैठ जाते उसके लिए कोई चिंता नहीं भजन करने के लिए कहते तो एक घंटा बैठना कठिन है और रुपया कमाते हैं तो खड़ी खड़ी भी रहेंगे खाली खड़ी भी दस घंटा रह जाएंगे बैठे बैठे के रह जाएंगे उसके बाद हिसाब किताब करेंगे कर रहते हैं तो कोई भी जो सेवा करते है नौकरी करते है तो कष्ट नहीं करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है बहुत से करना पड़ता है अर्थानाम अर्जन क्लेश और क्लेश होने मात्र से बहुत अर्थ सबको मिल जाएगा नहीं। और प्रावध में जितने मिलेगा सबको चाहते बहुत कमाने के लिए कष्ट सह करते हैं सबको पर्याप्त नहीं मिलता है जितने चाहते है अर्थ अर्जन करने में क्लेश है।, है अर्था नाम, नाम अर्जन क्लेश तथे उसको बना रखने के लिए कैसे है वो तो जिनके पास कुछ नहीं तो परिपालन करने का नहीं होता तो काफी कर समाप्त तो कर देते हैं जिनके पास है उनको भी कैसे क्लैस होता है हमको मालूम है जिनके पास तो बहुत रुपया है वो रखेंगे कैसे वो रखेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा सरकार को ब्यांक में नहीं रख सकते ब्यांक में बहुत रखेंगे तो पकड़े में आ जाएगा और चोरी के दो नंबर तीन नंबर क्या रूपया वो रखते हैं और अधिक रुपया रखेंगे चोर, चोर लेकर लेने का भय है और घर में रखेंगे तो चोरी का भय है बैंक में रखे तो सरकार से भय है कहाँ क्या करेंगे और लोगों को देंगे कोई मांगता है दे फिर वापस देंगे फिर मिलना नहीं मिलना संदेह है लोग लेते हैं ब्याज देने के लिए बाद में मूल्य भी नहीं देते हैं और ज्यादा कहेंगे तो फिर लेकर इनकम टैक्स ऑफिसर बता देंगे ये विभिन्न प्रकार है उसको रखना भी कठिन है और कोई कोई कहीं निकला था लक्कर बनता है ब्यांक में भूषण अर्नामेंट रखने के लिए सोना हेरा आदि उसमें रुपया रख देते करोड़ करोड़ रुपया वो भी कहीं पकड़े में आ गया सब ले लेंगे सरकार इस प्रकार उसको रखने के लिए कठिन है कहाँ रखेंगे बहुत रुपया होने पर उसका रखना भी कठिन है तथे परिपालन है ये महापुरुष लोग पहले से जानते है ये अभी तो होता है जो बहुत धनी है बहुजनी के पास संपत्ति वो मालूम है बना रखने के लिए क्या कष्ट होता है रुपया है तो फिर सब प्रकार भय है बना रखे तथे व परिपालने परिपालने भी ऐसे कैसे है और ना से दुखम नष्ट हो गया चोर ले लिया दुख होगा न से दुखम और खर्च कर देने पर दुख होता है वे दुखम नष्ट हो गया खर्च रखा था और खर्च हो गया तो दुख है ना से दुखम वही दुखम, दुखम, दुखम तो कहां से मेरा सर्व दुख है धीक कैसे कार्य एक क्लेश करने वाले अर्थों को धिक्कार है हमेशा क्लेश देने वाले कष्ट देने वाले जो विचार करने वाले हैं, इसमें कहा योग सूत्र में आया अक्षिकल्प अक्षित पात्र कल्प, कल्पक्ष में एक बिंदु कुछ थोड़ा सा गिर गया कष्ट होता है एक बिंदु नहीं रहेगा वो कष्ट होता है इसी प्रकार जो विचार वाने थोड़े से दुख कहें तो दुख कह नहीं करते देखते दुख दिखता है और जो विषय है और दुख भोग समय भी वो करते है भूखाते भो करते, भो करते, भो करते चलो थापड़ लग गया तो क्या हो <laughs> कोई मधु ऊपर से गिरता है है तो इधर मधु मक्खी कटता है फिर मधु चढ़ता है तो के मधु चढ़ा है।, तो का, है कोई मक्खी काट दिया तो काट दिया लेकिन विचार तो करने वाले वो कष्ट देखते हैं तो सर्वत्र दोष है जब विचार नहीं करते है तो आपातरमण्य में बड़ा एकदम शोभन इधमेश इच्छा होती है और जो दोष देखेंगे सर्वत्र दोष है धने में भी अच्छा दो से जिसके पास धन नहीं, चोरी से, चोरी से नहीं।, तो नहीं है चोरी से भय करेगा नहीं चोर का भय नहीं तो भय नहीं भाई धना ये तो भय क्या मार भी देते लेने के चोर आएंगे निकालो जबरदस्ती लेते हैं फिर मारपीटी करते बांध देते हैं पिटाई करते जो कुछ कर सकते ये सब धन से भय है दुःखं दुःखं एवं विषयान दुख हेतुत्म प्रदर्श्य अशोभनत्व क्वेश्चित दर्शे दुख का हेतु विषय और अशोभनत्व सौंदर्य नहीं सौंदर्य विचार के बिना बड़ा सुंदर लगता है अशोभनत्व कहीं दिखाते हैं चालियास्ल योलिंग पजरे स्नावस्थिग्रंथिशि स्त्रिया किमी शोभनम ये सब स्त्री बड़ा सुंदर कह करके बहुत उसमें ही फंस जाते हैं विचार कर देखेंगे तो मांस के पांचालिका पित्तला पुतला है इसे बांध कर रखते हैं इसे चमक के अंदर कुछ मांस तो भरा हुआ है मांस के पांचालिका पांचालिका पुतला है यंत्र लोलगा पंजर अंग पंजर सो क्या है यंत्र जैसे चल, चल यंत्र जैसे चलता है तो भी सो कुछ अंतर जैसे चल रहे चलने वाले हिलने वाले अंग पंजर है शरीर में हड्डी, है स्नायु अस्थि ग्रंथि तो स्नायु शिरा है हड्डी है, ग्रंथि है यही तो शरीर में है क्रिया किमे व शोभ बन क्या शोभने विचार करके पर कहीं अन्यत्र शरीर के अंदर जो अंदर है वो यदि बाहर दिखे बाहर चमड़ा दिखता है जो जो अंदर है दि बाहर दिखे आदमी क्या करेगा दिन भर लाठी लेकर के कौआ और कुत्ते को हटाने के लिए <laughs> बैठ रहेगा यदि अंदर किसी बाहर दिखेगा तो कौवा कुत्ते नहीं आएंगे तो उनको भगाने के लिए लाठी लेकर बचना पड़ेगा अब देखो तो क्या है? वही तो अंदर ही है सर्वत्र वही है जो सौंदर्य कहते वही है। वही है और चमड़ चरमा चमा भी कभी ऐसे हो जाता है तो थोड़े कोई घाव पड़ा हो गया कितने दुर्गंध हो जाएगा सब कोई नहीं अवसर मर जाता है थोड़े देर हो गया गंदा होगा गंदा होता है देर होने पर okay. राजा महाराजा हो बड़े मंडे से हो बड़े धन संपत्ति वाले करोड़ हो मरने पर गंद होता है ना नहीं okay. बहुत दुर्गंध कभी कभी महात्मा किसके दो दिन चार दिन रखेंगे भक्त लोग आएंगे देखेंगे रखेंगे चार दिन बड़े दुर्गंध हो जाता है अब उनको जो जल समाधि करने के देंगे इसने दुंध बड़ा सहय हो नहीं होता है और धूप देंगे तो दुर्गन्ध नष्ट हो जाएगा <laughs> बड़ा कठिन कठिना बड़ा होता है इसे कभी कभी जो अनुभव किया है वो जानता है कितने दुर्गंध होता है सड़ जाता है तो वही शरीर है जो स्त्री कर सुंदर कहते हैं वो तो नष्ट हो जाए तो शरीर में गंध होगा गाँव उनसे पूजा निकलता है ऐसे ही और अंदर हडी मांसा मल मतलब ऐसा तो भरा हुआ है और क्या है विचार करने पर देखेंगे तो वही दिखेगा असर देखो के अंदर क्या है विचार कर उसके अंदर क्या है यही जैसे कोई पशु के अंदर है कुत्ता के अंदर है पशु के अंदर है, के अंदर हुई मांस, मानसा मार रक्त यही तो भरा हुआ कोई पशु के अंदर और कोई स्त्री के अंदर दोनों में क्या भेद है बराबर है उसके अंदर है उसके अंदर हडी सब स्नाय शिराश अस्थिनी प्रसिद्ध स्नायु शिरा अस्थि हडी ग्रंथी मांस ग्रंथे मंस निचय निना ग्रंथे मसक समूह कटिदेश सहिता योल यंत्रव चंचल लोल चंचल ये चंचलच अंगानी पंजर अंगा पंजरे नीड़ तान तस्े कि शौंदर्य क्या न किमी विचार नहीं करने पर बड़ा सुंदर करके भागते हैं विचार कर तो यही है और क्या है एवं आदिषु शास्त्रीस दोषा सम्यक प्रपंच एविषु शास्त्रु दोषा सम्य प्रपंचितामृस निशंता कथं कथं दुखेशु मज्जति एव आदिशु शास्त्रीसु इस प्रकार शास्त्र में दोषा सम्यक प्रपंचिता था दोष सम्यक प्रपंच विस्तार के साथ कहे गए यहाँ तो एक दो श्लोक दे दिया ऐसे दोष के लिए बहुत शास्त्र में विचार आता है अनिसम तानी विमृशन अनिशम निरंतर विचार करते हुए कफन दुखे सुमर जाते फिर दुख में मग्न क्यों होगा चिंता न करेगा हमेशा ही दोष दृष्टि करने पर फिर उसमें आसक्ति नहीं होगी एवं आदि इसमें आदि शब्द दिया आदि शब्द है ना? एक श्लोक दे दिया रक्त बाष्पाबु पृथक पृथक विलोचने समलोक है रम्यू धा परिमुहसी सर में त्वंग चमड़ा है रक्त बाष्प अम्बु है जल इन सब पृथक कर दु पृथकोचने अलग, अलग अलग देखो यही तो दिखे त्व मांस रक्त अंबु हे समय रम्य देखो अनुदा शरीर करके देखो त्व चमड़ा मांस रक्त अंबु और मल मूत्र यही सब भरा हुआ है इसको देखो कि मुदा व्यर्थ क्यों मुह करो परिमुह रमन क्या सम्म्यों? कौन सन्तर क्या है एवं महादेव गृहंत सभी शास्त्र है षु शाषु दूषा्य प्रपंच निशंगा दुखेशज्जति